राम राम राम राम वर्णाथसहाम रम छंदम मंगलाकर्ता वंदे वाणी विनाक वंदे पद पदपुंडरीक कैशोर समाहित कैशौरसौरभ सहृतचि हंतमनिष् परिपीत पराग सापीज्य दूर्वादलुति तरुण्जुने हे मां बरंबर विभूषण भूषित कंदर्पकोटिम किशोर पूर्ति मनो भज किशोर्तिर्ति मनोरथ घुआम भजानकीर्ष रघुनाथ कीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजि बास्वारी परिपूर्ण लोचन मरुतिमत राक्षक गंगा तरंगरमणी जटाकलाप गौरीर विभूषिताग नारायण मदा वाराणसी मदापाराणसीपति भज विश्वनाथ श्रीगुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण लघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पथ कमल बारम्बार मना गुणगा बंसियराम के अनुमत हो सहाय सु सदा सुधि दी की सहज दया के धाम जननी जनक राज के प्रभु श्री सीताराम। तारा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 के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे जन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं मई माताओ श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा और अकारण करुणा के कारण हम लोग श्री राम चरित मानस के आधार पर भगवद भक्ति भग भूषण श्री भरत जी की चारू चरितावली का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ हो लें जय सिया जय जय सिया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 जय श्रिया राम जय जय शिया राम जय जय राम जय जय जय राम जय श राम जय जय श राम जय श राम जय जय श राम मंगल भवन अमंगल हदि मंगल, मंगल, मंगल भवन उमा, उमा सहित जय जपत पुरादी कुमा सहित जय जय जपत पुरा जय शिया जय जय शिया जय श जय जय शिया पवन सुत पावन राम पवन सुत पावन नाम अपने बस करी लाखे राम अपने बस करी राम जय शिया राम जय जय शिया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 जय राम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय राम जय सियाराम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 Jai Ram, Jai Jai Siya Ram, Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram, Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram. ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथ ने यद्य प्रसंग सब मिलत जुलत है प्रेमी बन नाचे जांच भक्ति सीय राघव की द्रग खोली बाँचे द्रग हीय के खुलत है चित में राज चढ़े रंग सत संगति को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 तुलसी तुल तुल की तुलना में तुल श्री तुलसीदास जी महाराज की र Ah uh... म प्रेम प्रिय पूर्ण शिय राम प्रेम प्रिय पूर्ण होत जनमन भरत को श राम प्रेम नाम प्रेम, राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमना फरत कोशी राम प्रेम मन आगम जमनियम सम विषम व्रत आचरत को शिरा प्रिय दुंभ दूषण सूजस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन अठी राम सन मुख करत को सियाराम राम प्रेम राम प्रेम पी राम प्रेम पीयूष पूरन कोत जन्म न भरत को नाम प्रेम पीयूष पूरन हो तु जनम नवरत को नाम प्रेम पीयूष पूरन हो तु जनम नवरत को सीए राम प्रीति पीयूष प्रेम, तीव तीव। प्रेम संत शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की विश्राम बेला में श्री भरत जी के संदर्भ में यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं जिनका आशय है श्री सीताराम जी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 दाह जलन दंभ आदि दोषों का अपने स्वयस् के बहाने अपहरण कौन करता श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठ को श्री राम जी के समक्ष ले जाकर कौन शरणागति दिलाता ऐसे हैं श्री भरत उन्हीं का दर्शन हम लोग कर रहे हैं चित्रकूट में बड़ा सुंदर दृश्य है। सभा में मुनि मंडली के मध्य में विराजमान हैं भगवान श्री राम एक और बैठे हैं महाराज जनक और दूसरी ओर विराजमान है गुरुदेव श्री वशिष्ठ अयोध्या का समाज अत्यंत आर्थ भाव से उपस्थित है चारों तरफ निस्तब्धता है सब चुप है वाणी किसी की नहीं बोल रही है पर मन किसी का शांत नहीं है अचानक इस निस्तब्धता को भंग किया गुरुदेव की गंभीर वाणी ने श्री वशिष्ठ जी ने कहा राघवेंद्र भरत तुम्हारे सामने बैठे हैं निर्णय तुम्हारे हाथ है जो उचित समझो वह फैसला करो श्री राघवेंद्र तो मर्यादा की मूर्ति है अत्यंत संकोच के साथ गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर विनत भाव से कहा महाराज मेरा बोलना यहाँ उचित नहीं है क्यों वेद्यमान वेद्यमान आद्य मान आप, अपन आपन मिथिले सुध मान आप मोर कह भदेव गुरुदेव आप विराजमान हैं महाराज जनक बैठे हैं मेरा बोलना भद्दा लगेगा मोर कहव स्वभाति भदेश अपने गुरुजन बैठे और मैं कुछ निर्णय करूं मानो श्री राम जी ने दो पंच चुन लिए दो एक जनक जी और दूसरे वशिष्ठ जी मामला दो के बीच का है इसलिए पंच भी दो चाहिए एक श्री वशिष्ठ जी एक श्री जनक जी अजय ये दोनों किसके तरफ से हैं एक एक एक तरफ में होंगे श्री राम जी की तरफ से पंच बने वशिष्ठ जी विचार मिलते हैं श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वशिष्ठ जी बहुत मर्यादा का ध्यान रखने वाले उनके पिता ब्रह्मा हैं ब्रह्मा जी का एक नाम विधि ही है जो विधि के बेटे हो वे विधि का बहुत ध्यान रखते हैं और श्री राम जी भी व्यवहार में इतने सावधान हैं कि विधि बिगड़ने नहीं देते और सही बात यह है कि जब जब विधि बिगड़ती है तब तब विधि बिगड़ते भरद्वाज सुन जा ही जब हो ये विधाता तो श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारी तरफ से पंच रहे और श्री जनक जी भरत जी की तरफ से क्यों हा क्योंकि भरत जी और जनक जी का विचार मिलता है जनक जी प्रणव परिजन सहित विदेहू जाही रामपद गूढ़ सनेहू श्री जनक जी को राम जी के चरणों में प्रेम है पर वो छिपा हुआ है जाय रामपद गूढ़ सनेहू और श्री भरत सने, मन, सने भरत मने भर मन मूढ़ सने है भर रहनी गत नाई गूर सले है भनमान सने है निक मई लागत न गुड़ भरत सने भरत सने भरत।, भरत भरत जी के मन में भी छिपा हुआ प्रेम है दोनों गुड़ सने ही है तो भरत जी के पंच जनक जी ठीक रहे अब आप ही लोग फैसला कर दो आप दो पंच हैं जनक जी और श्री वशिष्ठ जी निर्णय कर दो लेकिन दोनों पंच परेशान कुछ सूझा ही नहीं रहा क्या कहे अच्छा जब दोनों पंच कोई निर्णय नहीं कर पाए तो दोनों ने मिलकर एक तीसरा सरपंच चुन लिया वशिष्ठ जी ने और जनक जी ने आ चुना किसे राम वचन सुनी जनक मुनि सब सकुचे सभा समेत और दोनों देखने किधर लगे तीसरे सरपंच की तरफ सकल बिलोक भरत मुख बनई न उतर दे उत्तर भरत जी की तरफ दोनों देखते हैं सारी सभा देखती है उत्तर देते नहीं बनता अब तो भरत जी ही बोले भरत जी ने देखा अब कैसे संकोच का क्षण किन श्री भरत ने कभी मुख उठाकर श्री राम जी की ओर देखा तक नहीं बोलना तो दूर आज उन्हें ही बोलना पड़ रहा इसलिए क्या किया सुहाई शारदा सुहाई जी का स्मरण किया भरत जी ने अब सरस्वती जी बोले भरत जी कैसे बोले तो सरस्वती जी को बुलाया है बर दे बीणा बीणा बदली बदली बर दे बर बिना बिना पर बिना पार बिना पहादुरी बिना पहादुरी बाद महाकवि निराला जी की पंक्तियां इस पद्य में स्मरण आ गई और इसलिए भी आ गई जो स्वप्न उन्होंने देखा था वह इसी दिन साकार हुआ था प्रिय स्वतंत्र रव अमृत स्वतंत्र नव अमृत मंत्र न भारत में भर दे बाद भर दे स्वतंत्र नव अमृत मंत्र न भारत में भर दे बीना पादी भर दे बाद। और आज वही दिन स्वतंत्रता दिवस प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भारत देखो एक आदमी बड़ी अच्छी बात करे बात तो विनोद की थी आज के दिन अपना देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त एक गांव के सज्जन की बात बताएं, बोले स्वतंत्रता देश को दिलाने में सभी महापुरुषों की अपनी भूमिका है उन बलिदानी वीरों का विस्मरण नहीं किया जा सकता जिन्होंने प्राण देकर भारत को आजादी दिलाई सभी ने अपने अपने तरह से और वे सभी प्रणम्य हैं, पर उस गांव वाले की बात वो कह रहा था कि तारीख ऐसी रखी थी कि विदेशी अपने आप भाग दें कौन सी रखी थी बोले पंद्रह अगस्त जो विदेशियों ने सुना पंद्रह अगस्त तो सोचने लगे कि इस देश का अगस्त बहुत खतरनाक है क्यों बोले एक अगस्त तो समुद्र पी गया ये तो पंद्रह है वो गांव वाले की बात ही मुझे इतनी बढ़िया लगी कम से कम आज के दिन तो हम ये सोचे कि हमें स्वतंत्रता की अनुभूति स्वतंत्रता की प्राप्ति इसी दिन हुई थी और वो भी अगस्त में उसने तो विनोद में कही थी पर मुझे एक अर्थ मिल गया क्या उस दिन पूरी स्वतंत्रता मिलती है जब अगस्त समुद्र पान कर जाते हैं इसी तरह जिस दिन गुरुओं के आशीर्वाद से हम इस संसार समुद्र का पान कर जाएंगे अपने में लीन कर लेंगे उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी सरस्वती माता की कृपा भरत जी ने भी ही सुमेरी सारदा माई भगवती सारदा माई भगवती सारदा सारदा सारदा सारदा मसारदा मसारदा मसारदा श्री भरत जी ने सरस्वती जी को स्मरण किया ये सुमरी सारदा सुहाई अच्छा लेकिन एक बात है सरस्वती जी रहती कहा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहां तो वहां से आई होंगी ना ये वहां वाली सरस्वती जी नहीं ये तो यहां वाली सरस्वती जी विधि लोक से नहीं आई मानसते मुख पंकजे आई मानस से मुख पंकज आई यह सरस्वती जी हृदय से मुख में आई अब जरा ध्यान देना विधि से आने वाली सरस्वती जी तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आती पर भरत जी के हृदय से जो सरस्वती जी हैं बड़ा सुंदर नाम श्री तुलसीदास जी ने दिया कि ये भारत भारती है भारत भारती मंजू मरा तो इसका अर्थ यह है कि भरत जी नहीं बोल रहे वाणी भरत जी की है पर बोल तो सरस्वती जी रही है लेकिन आपने एक सरस्वती माता का नाम सुना होगा जेहवा को तो बाणी बोलते ही है सरस्वती जी को भी बाणी बोलते हैं अपनी जेहवा का नाम वाणी है जब वो बोलती है और मुझे लगता है कि जैसे यह हमारी बाणी है इसी तरह सरस्वती जी भगवान की बाणी है या पर कृपा करें जनजानी कवि और अजिर नचावही बाणी तो सरस्वती जी कहां है क्या भरत जी के हृदय में और सरस्वती जी को नचाने वाले राम जी कहां हैं वो भी भरत जी के हृदय में भरत हृदय सी राम निवासी अब कम देखें यह राम जी भरत जी नहीं बोल रहे हैं सरस्वती जी बोल रही हैं और सरस्वती जी नहीं बोल रही है सरस्वती जी के बहाने राम जी बोल रहे हैं कहा से बोल रहे हैं का भीतर से क्यों जब श्री राम जी ने यह कहा कि गुरुदेव आप बैठे हैं महाराज जनक बैठे हैं इन गुरुजनों के सामने मैं कुछ बोलूं तो भद्दा लगेगा तो हमारे परम प्रेम के साक्षात विग्रह श्री भरत जी को लगा कि आज मेरे कारण भगवान को संकोच करना पड़ रहा है बोलने में वे कहते हैं भद्दा लगेगा तो भरत जी ने मनी मन प्रार्थना की कि प्रभु अगर बाहर से बोलने में भद्दा लगता है तो भीतर से बोल दीजिए बाहर भी आप बैठे हैं भीतर भी आप हैं वाणी मेरी होगी लेकिन बात आपकी होगी यह है भरत बोलते देखते हैं भरत णी होती है भरत की लेकिन हा हा हा बात राम जी की होती है और भरत बोले क्या प्रभु पद पदुम पर दुहार प्रभु पद छ पैद में पैरा प्रभु अब आप ध्यान देना भरत जी ने सौगंध की किसकी की भरत जी सौगंध कर रहे हैं प्रभु पद पदुम पराग दुहाई मैं आपके चरण कमलों के पराग की सौगंध करता हूं चरणों की सौगंध नहीं चरण कमलों की सौगंध नहीं चरण कमलों के पराग की और ये पराग क्या है ऐसा लगता है कि मानो भाव विह्वल होकर श्री भरत जी ने चित्रकूट की धरती की धूल उठा ली और चित्रकूट की धरती की धूल हाथ में लेकर बोले मैं इसकी सौगंध कर रहा हूं क्यों यदि आपके चरण कमल हैं तो यह धूल उन चरण कमलों का पराग है और यह चित्रकूट की धरती की धूल ही प्रभु के चरण कमलों का पराग है इस धरती की धूल की सौगंध कर रहा हूं प्रभुपद पदुम पराग दुहाई सत्य सीम सुख सुकृत सुहाई सोकर कहूं ही ये अपने की मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं रुचि क्योंकि गुरुजी ने कहा कि भरत की रुचि रखो तो मैं भी अपनी रुचि बता रहा हूं रुचि जागत सोवत सपने की जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो रुचि रहती है वह बता रहा हूं क्या चाहते हो सहज सने स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चार बिहाई आपकी सेवा मिल जाए बस अब बोलो क्या फैसला हुआ भरत जी कहते हैं मैं आपके चरण कमलों के पराग की चित्रकूट की धरती की धूल की सौगंध करके कह रहा हूँ जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक ही रुचि मेरे मन में रहती है आपकी सेवा मिले सहज स्नेह स्वामी सेवक आई और उस स्नेह में और सेवा में स्वार्थ छल फल चार बिहारी न कोई स्वार्थ रहे न छल रहे न चार फलों की लालसा रहे सेवा सेवा चाहता हूं भगवान बोले कि बात स्पष्ट नहीं हुई मुझे वन ले जाकर मेरी सेवा करोगे मेरे साथ वन चलकर मेरी सेवा करोगे या मुझे भवन में ले जाकर मेरी सेवा करोगे सेवा तो चाहते हो पर मेरे साथ चलकर सेवा करोगे वन में या मुझे साथ ले जाओगे भवन में वहां सेवा करोगे श्री भरत जी बोले ये दोनों बात मैं नहीं कह रहा हूं न वन में जाने की बात कह रहा हूं ना आपको भवन में ले जाने की बात कह रहा हूं लोग बोले फिर कह क्या रहे हो गुरु जी भी चुप जनक जी भी चुप राम जी भी आश्चर्य में गई न जाए अस अद्भुत तो बाने श्री भरत जी ने कहा कि मैं एक ही बात जानता हूं मेरी दृष्टि में सेवा की केवल एक परिभाषा है आज्ञा सम न सुसाही सेवा आज्ञा आ सम सुसाहिब से आ सम तो प्रसाद जनता पावन आज्ञा आज्ञा पालन के समान और कोई सेवा नहीं आप तो आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं अब राम जी सोचने लगे फिर वही बात आ गई अब राम श्री राम सोचते हैं कि गुरुजनों के बीच में हम कैसे आज्ञा दें तो श्री राम बड़ी चतुराई से बोले भरत आज्ञा तो तुम्हें और हमें दोनों को मिली हुई है मैं तो यही चाहता हूं पितु आयसुपाल दो भाई दोनों भैया पिता की आज्ञा का पालन करें बस दोनों भैया पिता की आज्ञा का पालन करें श्री भरत ने सह स्वीकार कर ली भगवान की आज्ञा है लेकिन एक अद्भुत बात क्या भगवान ने कहा कि भरत मैं जानता हूं कि तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी मेरे बिना तुम्हारे हृदय के भाव से प्रेम से मैं परिचित हूं लेकिन फिर भी तुमने मेरी आज्ञा स्वीकार कर ली और यह आज्ञा पिताजी की आज्ञा का हम दोनों पालन करें भरत एक बात है क्या यह है संसार में संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच में होता है संसार में संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच में होता है लेकिन श्री राम भाव विभोर होकर बोले कि धन्य है मेरा भाई भरत भयौन भुवन भरत सम भाई क्यों यह ऐसा भाई है जिसने संपत्ति का नहीं मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया है बांटी विपत्ति सबने मिली भाई विपत्ति का बंटवारा श्री राम रोने लगे भरत बड़ा तो मैं और तुम मुझसे छोटे हो संपत्ति होती तो तुम्हारे हिस्से में ज्यादा जाती बड़ा छोटे पर प्रेम करे कि भाई तुम जरा ज्यादा ही रख लो हम बड़े हैं इतने में ही संतोष कर लेंगे तुम छोटे हो लेकिन श्री राम कहते हैं कि भरत इस बंटवारे में विपत्ति का बड़ा हिस्सा तुम्हारी तरफ गया है कैसे किसी ने कहा कि चौदह वर्ष आपको भी वन में रहना है चौदह वर्ष भरत जी भी आपके बिना रहेंगे फिर बड़ा हिस्सा कैसे भरत जी की तरफ श्री तुलसीदास जी बोले हम बताते कैसे भरत जी के बिना श्री राम वन में रहे लेकिन कौन कौन रहे का श्री राम लक्ष्मण और जानकी और जब जब व्यथित होते श्री राम जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब बारी विलोचन भरही सुमिर मातु पितु परिजन भाई कृपा सिंधु प्रभु हों ही दुखारी और जब राम जी दुखी होते अयोध्या की याद करते भरत की याद करते तो लखसी लखन विकल होए जाई जिम पुरुष ही अनुसर परिछाई तो श्री लक्ष्मण और जानकी जी भी व्याकुल हो जाते तो तीनों मिल बांट कर एक दूसरे का दुख दूर करते प्रभु धीरज रखो कम से कम तीन तो थे विपत्ति का बंटवारा करने के लिए लेकिन इन तीन ने मिलकर अगर भरत के विरह की व्यथा सही है तो दूसरी तरफ अकेले भरत ने इन तीनों के विरह की व्यथा सही है अकेले भरत ने वहां तो कोई किस से कहे भरत घर में नहीं रह रहे भरत समाज में नहीं रह रहे नंदी ग्राम करी परन कुटीरा कीन निवास धर्म धुर धीरा और नंदी में भी हा हा हा मही खनि कुश खुश भरत जी ने नंदी ग्राम में भी जमीन खोदकर गुफा बनाई कुशासन बिछाया किसी ने कहा एकांत में बैठे थे तो ये गुफा खोद कर क्यों बैठे छिप कर क्यों बैठे हो भरत जी बोले मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं इसलिए यहां बैठा तो नंदीग्राम की कुटिया में भी अकेले थे फिर गुफा की क्या जरूरत थी ये नीचे क्यों बैठे हो जमीन पर ही बैठते श्री भरत बोले मेरे श्री राम इस समय वन में जमीन पर ही बैठे अगर मैं भी जमीन पर ही बैठूं तो सेवक और स्वामी का भेद क्या रहेगा जिस दिन मेरे श्रीराम सिंहासन पर बैठेंगे उस दिन मैं भूमि पर बैठूंगा अच्छा ठीक है लेकिन ये गुफा क्यों बनाई ऋषि हो तपस्वी हो मुनि हो इसलिए श्री भरत बोले नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं क्या फिर उन औरों को यह गुफा लगती होगी मुझे गुफा नहीं लगती क्यों इस गुफा का जन्म हुआ कब जब पृथ्वी को खोदा गया पृथ्वी का खनन किया गया तो ये गुफा निकली पृथ्वी से गुफा का जन्म हुआ और श्री भरत गए थे यह क्यों भूल जाते हो कि किसी और का भी पृथ्वी से जन्म हुआ किसका जानकी माता का भी पृथ्वी से ही जन्म हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि मैं गुफा में बैठा हूँ मुझे तो लगता है कि मैं जानकी माता की गोद में बैठा हूँ ये गुफा मेरे लिए गुफा नहीं सीता मैया की गोद है यह है सी राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न का अजा और जब रात्रि के वातावरण में आकाश की ओर देखता हूँ और आकाश की नीलिमा दिखाई देती है आकाश की नीलिमा देखकर मुझे नीलाम मुझे श्यामल श्री राम याद आ जाते हैं और कितना बढ़िया भाव है कि ऊपर नीलिमा राम जी की याद दिलाती है नीचे गुफा जानकी माता की याद दिलाती है अर्थात नीचे ममतामई माता की गोद है और ऊपर राम जी जैसे पिता की छोह छत्र छाया है और माता की गोद और पिता की कृपा छाया में बैठकर आनंद से सीताराम सीताराम कर रहे हैं श्री भरत और पुलक गात ही सी रघुवीरू नाम जी है जप लोचन नीरू यह है श्री भरत सी राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनम न भरत अजय एक अद्भुत बात आज श्री राम जी ने कहा कि निर्णय कर लो कि विपत्ति का पक्ष किधर है मोही भावे कहीं आवे ना भरत जू की भावे के आ का भरत जू नी मोहि भावे कही आवे धर सीता पीर सहनी मोही भावे कही आवे धर भरत जी की इस दशा को देखकर समाज ने फैसला किया राम लखन सी कानन बसही श्री सीताराम लक्ष्मण बन में बसते हैं और भरत भवन में का भरत भवन बस तप तनु कसही भवन में रहकर तप करना वन में बसने वालों से अच्छा है दोनों दिश समुझी कहात सब लोग सब विधि भारत सराहन जो गो श्री राम कहते हैं कि विपत्ति का बंटवारा किया है भारत तुमने भरत जी ने आज्ञा सिरोधारी कर ली फैसला हो गया भरत जी ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो <coughs> चित्रकूट का दर्शन कर लूं देखे थल तीर सकल भारत पांच दिन मांझ लेकिन आज विदा का दिन है भले दिन आज जानी मत मही राम कृपालु कहत कु इस दृश्य को देखो जरा आ बड़ा अद्भुत दृश्य है आज अच्छा दिन है श्री राम जी सोच रहे हैं कि अब ये लोग घर जाए मेरे कारण वन में कष्ट उठा रहे हैं लेकिन राम जी इतने संकोची है कि वे यह कह नहीं सकते कि हवा पधारो अच्छा संकोच जी के साथ एक कठिनाई यह भी होती है वो खुद नहीं बोल पाता सोचता है कि हमारी बात दूसरा कोई कह दे इसलिए इस दृश्य को देखना सभी बैठे हैं रामजी भी बैठे हैं भले दिन आज जान मन माही राम कृपालु कृपाल का आई तो संकोच हुआ तो देखा कि को कोई और कह दे तो गुरु नृत भरत सभा अवलोक रामजी ने पहले गुरुजी की तरफ देखा शायद गुरुजी जी बोलते हैं फिर जनक जी की तरफ भरत जी की तरफ सारी सभा की ओर देखा लगा कि कोई नहीं बोलने को तैयार है तो सकुच राम पुण्य अवनी बिलोकी राम जी संकोच में पड़कर फिर पृथ्वी की ओर देखने लगे और राम जी का जो ये शील देखा सभी के आंखों में आंसू आ गए सबका हृदय भाव से भर गया कि धन्य है बहुत देखे पर राम जी जैसा कोई नहीं शील सराह सभा सब सोची कहूं कौन राम सम स्वामी संकोची राम जी जैसा संकोची स्वामी कहेंगे सेवक संकोची हो यह बात समझ में स्वामी के सामने पर राम जी ऐसे स्वामी उन्हें सेवकों का संकोच है कि कैसे कह दें कि जा कहू नाम सम स्वामी संकोच लेकिन आहा कोई नहीं बोला क्यों नहीं बोले राम जी ने गुरु जी की तरफ देखा कि गुरु जी कह दें कि बस राम अब हम लोग जा रहे हैं सबको लेकर जा रहे हैं गुरुजी क्यों नहीं बोले गुरुजी बोले हम अगर ये बोलेंगे तो हम गुरुजी नहीं रहेंगे क्यों बोले गुरुजी का काम भगवान से जीवों को मिलाना है कि मिले मिलाए को अलग करना है महाराज जनक से कहा गया कि आप क्यों नहीं बोले जनक जी बोले हम राजा हैं और राजा के यहाँ लोग न्याय निर्णय के लिए आते हैं जब राजा न्याय कर देता तो कहता भाई तुम्हारा फैसला हो गया अब जाओ जनक जी बोले हमने किया क्या है जो कह दें कि जाओ सभा में से भी कोई नहीं बोला कौन बोले सभा वाले भी सोचते कि जब तक राम जी के पास रहे ठीक है ही है कायको कहकर और मुसीबत लेते हो लेकिन एक ही है श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो जन्म न भरत को बस यही अंतर है प्रेम कितने ऊंचा स्वार्थ हो यह भी एक स्वार्थ है कि हम राम जी से दूर ना हो पर यह परम उच्च कोटि का स्वार्थ है स्वार्थ साच जीव कहा मनक्रम वचन रामपद ने हा सच्चा स्वार्थ है लेकिन श्री भरत इनसे आगे गुरु जी भी राम जी से अलग नहीं होना चाहते जनक जी नहीं होना चाहते कोई आदमी अयोध्या का अलग नहीं होना चाहता है और राम जी को यह संकोच है कि कैसे इनसे कहें कि जाएं लेकिन आप देखो सब लोग श्री राम के बिना रह लेते हैं लेकिन भरत ऐसे हैं जो राम जी के बिना नहीं रह पाते हैं तो भरत जी को तो और मौन रहना चाहिए लेकिन भरत जी बोले कि अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना यह सेवक का धर्म नहीं राम जी संकोच में हमें जो पीड़ा होगी सो होगी पर राम जी को संकोच में न डालें राम जी को वेदना न हो उन्हें संकोच न करना पड़े इसलिए कोई नहीं बोला पर आप आश्चर्य करेंगे श्री भरत उठकर खड़े हो शील और स्नेह की यहां उपमा देखो को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाहन हारा शील राम जी का और स्नेह भरत जी का भरत सरिस को राम स्नेह श्री भरत उठ खड़े हुए राम जी से अलग रहा नहीं जाता लेकिन राम जी को संकोच में भी नहीं डाल सकते उनकी आज्ञा का पालन करना ही है इसलिए श्री भरत ने कहा आयसु देय देव अब सबई सुधारी वो श्री भरत कहते हैं प्रभु अब आप हे देव आज्ञा दे दे तो हम अयोध्या जाए फिर वही बात है बाणी भरत जी की है पर बात राम जी की है इसीलिए भगवान कहते हैं लखन तुम्हार सपत पितु आना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना भय न भुवन भरत सम भाई अच्छा भरत जी यह भी नहीं कहते कि जब कुछ नहीं मानी आपने तो कोई बात नहीं अब जाने तो दे आप नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं बहुत हाथ जोड़े अब आपकी मर्जी हम कर भी क्या सकते लेकिन आग गया दे तो जाने पर श्री भरत ऐसा नहीं कहते राम जी का दिल नहीं दुखा क्या बोलते आयस देव अब सबई सुधारी मोरी आपने सब तरह से मेरी बात बना दी सब तरह से सुधार दी अब आज्ञा दे दो श्री राम बोल नहीं सके कुछ भरत का स्नेह देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू बरसने लगे सुधारी अच्छा भरत जी ने बताया कि भगवान कैसे सुधारते आजकल तो सुधारने का जमाना है समाज सुधार के कई कार्यक्रम चलते हैं सब एक दूसरे को सुधारने के लिए तैयार है सुधरने को कोई नहीं है सुधारने को। को। कोई मिल जाए एक आदमी की आदत थी सबको सुधारने की कोई मिलता वो उसी को उपदेश देता और वो थैला के घूमते ही इसीलिए तक कोई मिले जिसे समझाएं एक दिन जा रहा था हमेशा की तरह एक आदमी सिगरेट पी रहा था बैठा बैठा वहां खड़ा हो गया वो मौका मिल गया उसे ये सिगरेट पीते हो बहुत बुरा व्यसन है पैसे की बर्बादी है स्वास्थ्य बिगड़ेगा अब वो कुछ सुन ही नहीं रहा वो पिए जा रहा है और वो कहे जा रहे हैं और वो बोला कि अगर पचास रूपये भी रोज सिगरेट पर खर्च करते हो तो सोचो महीने में कितने खर्च हुए फिर साल भर में कितने और कोई बीस साल से तो तुम सिगरेट पी ही रहे हो अगर तुम न पीते तो कितना पैसा बचता और ये सामने दुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है ये तुम्हारी होती लेकिन तुमने इसमें बर्बाद कर दिया पैसा वो फिर भी नहीं बोला सिगरेट पीता रहा और जब वो अपना भाषण दे चुके तो उसने सिगरेट पीकर उन्हीं की तरफ देखा बोले तुम सिगरेट पीते हो बोला नहीं मैं नहीं पीता तभी तो तुम्हें समझा रहा हूं तो तुम सिगरेट नहीं पीते ना तो बोली ये इमारत तुम्हारी है अब तो बड़बड़ा बोला नहीं नहीं हमा, हमारी नहीं है उसने फिर सिगरेट भी धुआं फेंक कर बोला हम पीते हमारी है किसी और को समझाना जा सब एक दूसरे को सुधारने लगे सुधरना कोई नहीं चाहता अच्छा एक और अजीब बात क्यों यहां आज के दिन बड़ी अच्छी बात आई सुधारने का ढंग होना चाहिए और समाज को सुधारने का ढंग समाज सुधारकों को रामजी से सीखना चाहिए परिवार को सुधारने का ढंग मित्रों को साथियों को सुधारने का ढंग क्या है देखी दोष कब न उर आने सुनी गुना साधु समाज बखान दोष देख भी ले तो दिल में न रखें और जिन गुणों को सुना है उनकी चर्चा सबके बीच में करें इनमें यह गुण है इनमें यह गुण है और जो दोष देख लिया उनकी चर्चा करें ही नहीं वो आदमी अपने आप गिलानी में गलकर सुधर जाएगा यू सुधार्मान जन सनमान पूर्वक सुधार नहीं से कहते हैं जैसे मान लो कोई सिगरेट पीरा आपने देख लिया कहा कुछ नहीं चले आए वो कितना लज्जित रहेगा मत कहो आप उससे ना और जो उसके गुण नहीं है उसकी चर्चा करो बड़े अच्छे आदमी इनमें ये विशेषता है इनमें ये विशेषता है वो सोचेगा कि इन्होंने खुद देखा है हमें सिगरेट पीते पर उसकी चर्चा नहीं करते और जो गुण नहीं है उनकी चर्चा करते हैं अरे ऐसे भले आदमी का संग पाकर तो हमें भी सुधर जाना चाहिए और आपने कहा क्यों सिगरेट पी थे वो वो कहेगा नहीं आपकी मर्यादा की वजह से कह रहा है कि नहीं अच्छा झूठ भी बोलते हो नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे हमने खुद देखा एक तो गलत काम करते हो ऊपर से झूठ बोलते हो वो कहगा नहीं नहीं पी रहे थे पी रहे थे कैसे माना कि नहीं दूसरे कहते जाने अरे जाने क्या तो झूठ भी बोलते ज्यादा कहोगे तो ये पांच सात बार कहोगे तो आठवीं बार वो ही कहते पी रहे थे तो पी रहे थे तुम्हें जो दिखाई दे तो कर लेना सुधर गया समाज अरे किसी के अहंकार को ठेस मत पहुंचाओ अभिमान को ठेस मत पहुंचाओ सम्मान पूर्वक सुधार करो यह रामजी का ढंग है यू सुधार सम्मान जन कि ये साधु सिर को कृपाल बिनुपाली है बीरदावली बरजोर भरत जी कहते आपने सब तरह से मेरी सुधार दी अब आयस दे आदेश देते आज्ञा तो ली लेकिन बिना आधार के अवलंब के कैसे लौटे श्री भरत जी ने कहा आदेश तो दे पर अब अवलंब देव मुहे दे। देव मुझे आधार मिल जाए अवधि पार पाव जैसे अवलंब और भगवान ने अवलंब क्या दिया प्रभु करी कृपा पे दे प्रभु करी कृपा आदर भरत शि शिष धरी नी प्रभु कर कृपा करके पादुका दी इसी दृश्य को देखे श्री प्रभु ने अपनी पादुका दी यह तुम्हारे लिए आधार है आहा। पर धन्य है श्री भरत भरत जी ने वह पादुका भगवान के कर कमल से अपने हाथ में लेकर सादर भरत शीस धरी लेनी आप उस दृश्य की कल्प इतिहास में ऐसा दृश्य दूसरा नहीं मिलेगा दो भाइयों के बीच में भक्त और भगवान के बीच में श्री भरत ने बड़े भैया राम जी अपने भगवान की खड़ाओं उठाकर सिर पर रख पादुका सिर पर रख सभी इस दृश्य को देखकर रो पड़े भरत सरिस को राम सने ही लेकिन श्री राम जी भी रो पड़े पर क्यों राम जी ने कहा कि भरत तुमने मुझसे आधार मांगा था और मैं तुम्हें आधार नहीं दे सका तुम्हारे सिर पर भार और डाल दिया ये भार पादुका तुमने सिर पर रख ली तो भार ही तो है श्री भरत जी बोले नहीं प्रभु भार नहीं आधार है भगवान बोले आधार कहीं सिर पर रखा जाता है सिर पर जो रखा जाए वह तो भार है और तुमने पादुका सिर पर रख ली तो आधार नहीं भार हो गया भगवान बात सुनकर श्री भरत बोले प्रभु कभी कभी आधार भी सिर पर रखना पड़ता है कब का जब सिर पर ज्यादा भार आ जाए तो सिर का भार उठाने के लिए आधार भी सिर पर ही रखना पड़ता है रेल स्टेशनों पर हमारे कुली भाई इतना सामान सिर पर रखते हैं पर सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है जल से भरा हुआ कलश माताएं ग्रा, ग्रामीण जीवन में सिर पर रखती हैं, तो सिर और घड़े के बीच में कुंडे का आधार होता है श्री भरत बोले इसी तरह दुनिया वालों ने अयोध्या राज, के राज्य का भार मेरे सिर पर डाल दिया पद का भार आपने दे दी पादुका पादुका मैंने सिर पर रख ली और इसका अर्थ क्या है कि आज तक पद का भार मेरे सिर पर था आज से पादुका पर रहेगा पद का भार उठाने का आधार मिल गया है इसलिए मैंने पादुका सिर पर रखी है भगवान ने कहा कि अच्छा अयोध्या के पद का भार उठाने के लिए पादुका आधार बन गई तो तुम्हारे सिर पर पद का भार था इसलिए पादुका सिर पर रखी श्री भरत बोले हां भगवान ने कहा चाह भरत यह बताओ पादुका किसकी है ये खड़ा किसकी है भरत जी बोले प्रभु आपकी भगवान बोले पादुका मेरी है ये कैसे पहचानी जाएगी चित्रकूट में रहती और मेरे पांव में रहती तो लोग पहचान लेते कि इन्ही की पादुका है तब तो इनके पाओ में पर तुम तो इसे अयोध्या ले जा रहे हो श्री भरत बोले कि पहचान तो वहां भी बनी रहेगी कैसे कहा अगर ये पादुका चित्रकूट में रहती तो आपके पद में पांव में पद में रहती और ये पादुका अगर अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी ये पादुका आपके पद से अलग होगी ही नहीं चाहे चित्रकूट में रहे चाहे अयोध्या में और पद पांव को भी कहते हैं पद गद्दी को भी कहते पादुका पद में पांव में रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर और पादुका पद पर रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर भगवान ने कहा सो तो ठीक है लेकिन भरत तुमने तो पन ही की शरण मांगी थी मोने सरन राम ही की पन मोने नहीं शरण राम ही की पनही ही भरत तुम तो कह रहे थे कि मेरे लिए एकमात्र राम जी की पनही शरण है पनही लेने आए थे और पादुका मिल गई देखो पनही माने जूता पादुका माने खड़ाऊ भरत जी बोले यह और अच्छा रहा कि मुझे पादुका मिल गई क्यों देखो जूता भी पांव में रहता है और खड़ाऊ भी पांव में रहती है लेकिन एक अंतर है जूता पांव को संभालता है और खड़ाऊ को पांव संभालता है जूता पहनकर आप निश्चिंत होकर चलते हैं और खड़ाऊ पहनते तो लोग भी उतरे संभल चलना खड़ाऊ पहने हो और हमारी संस्कृति का कितना सुंदर संदेश है हम खड़ाऊ उन्हें पहनने के लिए देते थे, थे जिन्हें संभल चलना आ जाता था अपने चरणों से जुड़े हुए को जो संभाल कर रख सके जो उसके चरणों से जुड़े और अपने चरणों के साथ जोड़कर जो संभाल कर लेकर चले वही पादुका पहनते देते भरत जी बोले कि अगर मुझे आपकी पनही मिली होती तो संकेत यह था कि आपके चरणों को मैं संभालूं और प्रभु पादुका मिली है तो संकेत यह है कि अब आप मुझे आपके चरणों को नहीं संभालना पड़ेगा बल्कि आपके चरण ही मुझे संभालेंगे यही मैं चाहता हूं खड़ा खड़ाओं में रहती एक है खूंटी है ना और खूंटी को दो पकड़ते हैं एक ओर से अंगूठा एक ओर से उंगली और अंगूठा है पुरुष अंगुली है देवी महिला शब्द तो तरह अंगूठा उंगली भरत जी कहते मैं भी यही चाहता हूं कि लकड़ी की खड़ाओं की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं पर मेरे जीवन में जो विश्वास की खूंटी है उस विश्वास की खूंटी को अंगुष्ठ की तरह से एक ओर से प्रभु राम आप और दूसरी ओर से अंगुली की तरह जानकी माता ये दोनों मिलकर संभाले रहे यही मैं चाहता हूं यही मुझे पादुका से समझी और एक बात और क्या प्रभु ने पूछा कि भरत राज्य का भार उठाने के लिए तुम्हें आधार मिला पर तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या आधार मिला भरत जी बोले हमें भी मिल गया अभी तक आपको खोजने के लिए हमें बन बन भटकना पड़ा अब हमें नहीं आना पड़ेगा अब आप ही वहां आएंगे जहां हम होंगे भगवान बोले क्यों भरत जी बोले इसलिए क्योंकि पादुका मैं ले जा रहा हूं अब प्रभु यह स्वाभाविक नियम है क्या पादुका कभी चरणों के पास चलकर नहीं आती चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है तो पादुका तो मैं ले जाऊ अच्छा वैसे देखो सरल सी बात है हम लोग कथा में बैठे हैं अपने अपने जूते उतार कर आए अच्छा कथा की बात चरण जूतों के पास जाएंगे कि जूते चरणों के पास आएंगे उन विचारों को जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहते हैं। वे कहीं चलकर नहीं जाते अगर वो भी घूमने जाने लगे तो वो लोग कितनी कठिनाई हो बहुत से लोग खड़े रहेगा क्यों अभी हमारे घूमने गए आ आए तब पर वो विचारे कहीं चलकर नहीं जाते यह बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते हैं। और आजकल तो बड़ी बड़ी जगह चलते हैं हाँ, वह चलाने में भी हम लोग स्वतंत्र हैं बड़ी बड़ी जगह चलते हैं और ऐसे चलते हैं जैसे उनके बिना काम ही नहीं चलता अचा चल जाते ही तक गनीमत है किसी किसी के चले भी जाते पर एक बात है जूते के आंख नहीं है पर जूता पहनने वाले के तो आंख है धोखे से देखो एक आंख वाला धोखा खा सकता है जूता धोखा नहीं खाएगा जबकि जूते के आंख नहीं धोखे से आपका पांव किसी दूसरे के जूते में चला जाए तो जू, जूता ही ये बता देगा कि हम आपके नहीं हैं बिनु आखन की पान ही पहचानत तख पाएं तो कोई ईमानदार है तब तो पांव बाहर निकाल लेगा और ईमानदारी से उसका कोई रिश्ता नहीं तो जूते से ही कहेगा कि तुम हमारे हो या ना हो पर हम तो तुम्हारे हैं श्री भरत जी कह रहे पादुका मैं ले जा रहा हूं अब मुझे नहीं आपको आना होगा और श्री भरत ने पादुका सिर पर रखी और एक प्रार्थना की प्रभु आज तक मैंने जिद नहीं की आज प्रणु भगवान बोले पूरी कौन करेगा बालक तो जिद करता है माता पिता करते हैं पूरी जिद तो भगवान बोले हमें खुशी होगी तुम्हारी जिद पूरी करने में जिद करो कौन सी जिद है बिनती भरत करत कर बिनती भरत करत कर दीन बुध कबू परे जनी भोरे बिनती भरत है भरत करत कर भरत जी ने हाथ जोड़े और यही कहा आपके चरणों की सौगंध करके कह रहा हूं चौदह वर्ष बीतने पर पहले दिन छोड़ तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन चौदह वर्ष तक तो रहने पर चौदह वर्ष बीतने के बाद पहले दिन जो रघुवीर न आई हो श्री राम जी यदि आप नहीं आए तो प्रभु चरण सरोज सपथ आपके चरण कमलों की सौगंध करके कहता हूं जीवित परिजन ही न पै चौदाह वर्ष बीतने के बाद पहले दिन यदि आप नहीं आए तो आपका भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा श्री राम रोने लगे राम जी ने कहा कि भरत क्या तुम सोचते हो मैं भी तुम्हारे बिना रह पाऊंगा अवश्य आऊंगा भरत तुमने जो कहा है वह मैं याद रखूंगा लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वह तुम याद रखना राम जी ने रोते हुए कहा भरत मेरी आज्ञा तुम्हे चाहे संभु विश्पान हो मेरी आज्ञा चाहे तुम्हें विस्पान की तरह लगे लेकिन एक बात याद रखना भरत भूल होती सबसे भूल होती सबसे न भूलना भरत भैया भूल होती सबसे न भूलना भरत भैया माता सब एक भाव मन में समान हो और जिस जननी ने जना तुम सा सुपुत्र भरत स्वप्न में भी कभी ना केकई का अपमान हो को रघुवीर सरस संसारा उमा राम स्वभाव जही जाना स्वभाव श्री राम का और भाव श्री भरत का भरत जी रो पड़े भगवान ने हृदय से गीतावली रामायण में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम और भरत मिले और मिलकर जब अलग हुए तो तुलसी राम भरत के बिछुरत तुलसी राम भरत के बिछुरत शिला सप्रेम भैया है चित्रकूट के पर्वत की शिलाएं पिघल गई पत्थर पिघल गए पहाड़ों से झरने फूट पड़े मानो सभी पहाड़ भरत की आंखों के आंसू अपनी ओर से बहा रहे हों राम जी के आंखों के आंसू और आज भी चित्रकूट की उस धरती पर भगवान श्री राम और भरत के मिलन के क्षण के पत्थर पिघले हुए रूप में आज भी गवाही देते हैं श्री भरत चले तन पुलक सिथिल बरवानी भरत रजधानी चले तन पुलक सिथिल बरवानी भरत रजधानी ताराम कमल पद पर चरण पीठ सादर सिर धरिक धरिके अखियान में पानी भरत राजधानी के धरिके धान दानी दानी के। श्री भरत अयोध्या आ गए और पादुका भगवान के सिंहासन पर पधराई आई सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि और श्री भरत को लगता क्या है असुख असु जस सिया राम रहे थे भरत जी को यही नहीं लगता कि हम पादुका लेकर आए भरत जी को लगता है कि श्री सीता राम जी ही इस रूप में आए, और चित्रकूट में भगवान राम ने भरत से कहा भी था कि भरत ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं ये पादुकाएं हैं दो पर दोनों दिखने के बाद है तो एक ही इसी तरह हम और जानकी देखते दो हैं पर है एक तो तुम यही सोचो कि हम और श्री सीता जी इन पादुकाओं के रूप में तुम्हारे साथ अयोध्या जा रहे हैं श्री भरत ने कहा कि प्रभु इन पादुकाओं में और आपके इस रूप में कोई अंतर नहीं भगवान ने कहा कोई अंतर नहीं तो भरत जी बोले प्रभु ये काम क्यों नहीं करते क्या बोले पादुका के रूप से वन में चले जाओ इस रूप से अयोध्या लौट चलो जब कोई अंतर नहीं तो राम जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि भरत हम जिधर जा रहे हैं ना उधर तो इस रूप में भी इस रूप में भी भगवान को नहीं देख पाएंगे लोग और फिर पादुका में मुझे देख लेना यह उनके बस की बात नहीं है पादुका में मुझे देख लेना यह तो तुम्हारे जैसे प्रेमी के ही बस की बात है इसलिए पादुका के रूप में तुम्हारे भरत जी ने पादुका बिठा दी सिंहासन पर और स्वयं गुरुदेव के पास गए गुरु जी अब अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ नियम पूर्वक रह लू गुरुजी रो पड़े भरत एक बात कहूं तुम जो समझोगे जो कहोगे जो करोगे वह धर्म नहीं धर्म का सार होगा धर्म सार जगह श्री भरत ऐसे परम भक्त लेकिन जो राम जी का भक्त है वह राष्ट्र का भी भक्त होता है क्योंकि राष्ट्र राम जी का है भगवान का है श्री भरत अयोध्या में माला चला रहे आंखों में आंसू है पुलकित गाथ है श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौटे पहाड़ लिए हैं भरत जी को भ्रम हुआ पहाड़ गिराकर कोई अयोध्या को नष्ट न कर दे माला रख दी हाथों में धनुष बाण चढ़ा लिया किसी ने कहा कि भरत तो साधु है साधु संत है महात्मा इन्हें माला चलानी चाहिए इन इन बातों से क्या मतलब तुम तो, तो माला चलाओ भजन करो पर भरत जी एक और भक्त हैं पर सकल धर्म धुर धरन धरत को समस्त धर्मों की धुरी को धारण करते हैं श्री भरत कठिन है देखो साधु सिपाही का धर्म नहीं निभा सकता और सिपाही साधु का धर्म नहीं निभा सकता है सिपाही दिन भर भाला लिए अकड़कर खड़ा रहता है और उससे कहते हो, कहो कि दिन भर भाला लिए तो अकड़े खड़े रहते हो पंद्रह मिनट माला लेकर बैठ जाओ जरा वो कहेगा हमारी ड्यूटी एक घंटे और आगे बढ़ा दिए माला हमारी बस की नहीं है और किसी साधु से कहो कि जरा दो घंटे ही भाला लेकर खड़े हो जाओ वो कहेगा माला हम दिन भर चला सकते हैं भाला हमारी बस का नहीं कठिन है पर धन्य है भरत इसीलिए भरत जी जैसे भरत जी हैं अभी साधु पुलक गाथी सी रघुवीरु नाम जी है जब लोचन नीरू माला हाथ में थी लेकिन अयोध्या पर संकट देखा तो माला रख दी धनुष पर बाण चढ़ा लिया ये सकल धर्म धुरधरन धरत को किसी ने भरत जी से कहा कि ये ये धनुष पर बाण ये तुम्हें शोभा नहीं देता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ये बाण तुमने चढ़ा लिया माला चलाओ भरत जी बोले एक बात बताओ अगर कोई पहाड़ गिराकर अयोध्या को नष्ट कर दे अयोध्या ही नहीं रहेगी तो माला चलेगी कहां माला चलाने वाले जिस देश पर रहते हैं वह देश ही नहीं रहे। भरत जी यह संदेश देते हैं कि हम भगवान के भक्त भग हैं लेकिन राष्ट्र पर संकट आ जाए तो माला रखकर भाला लेकर खड़ा हो जाना चाहिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया। अच्छा लेकिन दूसरी बात भी है अयोध्या को बचाने के लिए भरत जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया देश को बचाने के लिए लेकिन उसके बदले में कुछ चाहा क्या क्या किया भरत जी ने बड़ा सुंदर संकेत है बिना फल का बाण बिनुफल सायक मारे ऐसा बाण जिसके आगे फल नहीं लगा था इसका अर्थ है कि हम राष्ट्र की भक्ति करें राष्ट्र की सेवा करें राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे बढ़े लेकिन हमारी कोई फलाकांक्षा ना हो फल नहीं लगा है। किसी ने भरत जी से कहा कि बिना फल का बाण क्यों चला रहे हो भरत जी बोले इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है कर्मण ने ओवाधिकारस्ते मां फले बिना फल का बाण हनुमान जी को लगा हनुमान जी नीचे गिरे एक आदमी बोला हनुमान जी नीचे गिरे तो पहाड़ कहा गया बहुत लोगों को यह प्रश्न भी पहाड़ी जैसा लगता है गीतावली में तुलसीदास जी ने उत्तर दिया गिरे कपी राम कही पवन राख्यो गिरी श्री भरत ने देखा हनुमान जी मूर्छित राम राम कह के हुए यह तो कोई राम भक्त है जगाया नहीं जागे जो मुंह पर रघुपति अनुकुला राम जी की कृपा हो तो भरत जी ने प्रार्थना की हनुमान जी मुक्त हुए भरत जी ने कहा मुझसे भूल हो गई अपराध हो गया मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया हनुमान जी बोले गलती आपसे नहीं मुझसे हो रही थी अयोध्या में आकर ऊपर ऊपर से ही निकला जा रहा था और आपने कहा कि हनुमान सब जगह ऊपर रहो पर उस धरती पर तो नीचे उतर कर आ जाओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं और तब और सही बात है फिर वही बात हनुमान जी का बाण हनुमान जी को बाण लगा तो अयोध्या की धरती पर आई और भरत जी कौन है राम प्रेम मूर्ति तनु आए ये प्रेम का भगवान के प्रेम का बाण जैसे लगता है वही भगवान की लीला भूमि से जुड़ता है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए लक्ष्मण जी मूर्छा मुक्त हुए रावण पर विजय प्राप्त की विभीषण जी ने कहा कि अब जनग्रह पुनीत प्रोह कीजिए कुछ दिन ठहर जाए भगवान बोले भरत दशा सुमिरत मोहिनी विमिष कल्प समझात और सब पुष्पक विमान में बैठकर भगवान आए सबसे मिलते हुए जब श्रृंगवेरपुर पधारे सीता जी ने कहा कि मैं गंगा जी की पूजा करूंगी विमान उतार दिया गया अयोध्या में श्री भरत सोचते अवधि यही है, है अवधेश बचनों की ओर, अवधि ही है अवधेश पद पाने की अवधि यही है प्रभु के अवध आने की ना न तो अवधि है हमारे प्राण जाने तब तक श्री हनुमान जी ब्राह्मण रूप में उपस्थित हुए निपुरण सो जैसे सुर गावत गिपुर सीता अनुज सहत प्रभु आवत निपुर जी ने प्रभु के आगमन का समाचार दिया है। भरत जी को लगा कौन है सुख संदेश देने वाला हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान भरत जी हनुमान जी से मिले मिलने के बाद बोले क्या तुम सचमुच हनुमान हो हनुमान जी बोले सचमुच क्या हनुमान जी कैसे होते हैं? हमी भरत जी बोले मेरी आंखें कहती हैं कि तुम हनुमान हो पर जब तुम्हें हृदय से लगाता हूं तो मुझे लगता है मिले आज मुहे राम प्रीते जैसे राम मिल ठीक ही लगता है क्यों जासु हृदय आगार बसही राम सर भगवान भी भरत जी के बिना नहीं रह पाए इसलिए उन्होंने कहा कि विमान में बैठकर बाद में चलेंगे भरत से मिलने के लिए तो पहले हनुमान में ही बैठकर चले चले ताकि श्री भरत से मिलना आयो कौशल्या माता सोचती हैं बैठी सगुन मनावती माता कब आई है मेरे बाल कुशल घर काहो काग पूरी बाता अवधवासी अपने अपने घरों में प्रतीक्षा कर रहे हैं नन्ने नन्ने बालक पूछते राम कब तक आएंगे तब तक कौशल्या माता के भवन में भरत जी ने समाचार दिया प्रभु आ रहे पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी पुष्पक विमान से भगवान उतरते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गा दपी करी ऐसी भगवान अपने राष्ट्र की धरती को प्रणाम करते हैं जन्मभूमि की धरती को प्रणाम करते हैं देखो भगवान भी विदेश से ही लौटे विदेश जाना बुरा नहीं है पर लौटना भी तो चाहिए भगवान ने साफ साफ कहा आप अब स्वर्णमयी लंका ये सोने की लंका है यहां हर चीज सोने की है पर लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती मुझे अच्छी नहीं लगती क्यों अयोध्या की धरती की धूल याद आती है मिट्टी याद आती है क्यों ये भले ही सोने की कितने ही वैभाव से भरी हुई हो लंका पर जननी जन्मभूमि लंका क्या चीज है स्वर्गादपी गरी ऐसी स्वर्ग से भी एक कवि ने कहा स्वर्ग नहीं चाहते हैं भारत निवासी हम स्वर्ग से सौगुनी भारत की शान है भगवान प्रणाम करते हैं और पहले गुरुदेव को प्रणाम किया धाई धरे गुरु चरण सरोवरो फिर भगवान ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं सकल दुजन मिली नाये माथा और जब भगवान ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं तब तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा माताओं को प्रणाम किया तभी उनका चरण पकड़ लिया किसने भरत ने भरत को पहली बार कृष्ण आय मुनि रूप में भगवान ने देखा मैं तो बन गया था और ये भवन में न कर ऐसे भगवान रो पड़े यही बोले उठ भाई तुल सका न तुझ से राम खड़ा है तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया भगवान ने भरत को हृदय से लगाया लोग माला लिए खड़े थे राम जी भरत जी मिलेंगे तो माला पहनाएंगे लिए रहे पहना नहीं सके दो के श्याम बरण दो के शीस जटा दो के नैनन सो बारी बरसत है और स्वागत में कैसे पुष्प माल हम पहनू न पावे को राम को भरत है लेकिन पता लग गया कब बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन वेगी न आवई राम जी कुशलता पूछ रहे पर भरत भूल नहीं पा रहे भगवान पहले किसके भवन में गए माता कह के, के, के। प्रथम ताश गृह गए भगवान ता ही प्रमोदि बहुत सुखदीना और जब भगवान अपने भवन में गए तो लोग गुरु जी के पास गए कि राम जी को आज ही बिठाओ सिंहासन गुरुजी बोले थके हुए आए कल बिठा देंगे बोले कल नहीं पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी ये बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए और कितनी बढ़िया बात ये ममता की रात मोह की रात अगर आड़े आ गई तो राम होते होते टल जाएगा ये रात नहीं आनी आज ही ठीक है सबको स्नान कराया गया भगवान ने तीनों भाइयों को स्नान कराया अपने हाथ से भरत जी की उलझी हुई जटाएं राम जी सुलझा रहे हैं। जल डालकर भरत रो पड़े भगवान ने कहा भरत तुम्हारी आंखों में आंसू भरत जी ने पहुंच ली अभी थे अब क्यों नहीं बोले जटाएं उलझ गई थी ना प्रभु जिसके सिर पर इतनी उलझने हो उसकी तो आंख में आंसू होंगे ही तो अब आंसू क्यों नहीं है बोले आप सुलझाने वाले मिल गए तो भी आंसू रहेंगे क्या भगवान ने तीनों भाइयों को स्नान कराया और राम जी को किसी ने स्नान कराया किसी ने नहीं गुरु अनुशासन मांग नहाए और संकेत क्या मिला कि जो अपने तन की ही सेवा नहीं कर सकता वो बतन की क्या सेवा करेगा एक जगह सम्मेलन हुआ सब लोग कह रहे थे राष्ट्र को हम कैसे ऊंचा उठाएं? खड़े होकर भाषण दे रहे थे एक आदमी स्वयं इतनी स्थूल को उठ ही नहीं पा रहे थे उनसे कहा कि आप कुछ बोलोगे बोल पहले आप हमें ऊपर उठाओ तो हम देश को ऊपर उठाए पर यहां भगवान में स्वावलम्बन निजकर जता राम विवराए गुरु अनुशासन मांग नहाए और जानकी माता भी निजकर ग्रह परिचर जाकर आई और आज उनकी सासू माताओं ने उन्हें स्नान कराया वस्त्राभूषण धारण कराए श्री सीता राम जी सिंहासनासीन हुए गुरुदेव वशिष्ठ ने तिलक किया भरत जी छत्र लेकर खड़े हो गए सभी ने कहा हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा राम जी बोले मेरे पीछे देखो कौन है कौन भरत क्या लिए हैं छत्र उसके नीचे बैठा कौन है क्या प्रभु आप राम जी बोले यही मैं कह रहा हूं कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है भरत की छत्र छाया न होती तो भरत रो पड़े प्रभु आपका छत्र उठाने से उसकी छाया मुझे मिल गई लेकिन एक बात बताओ भरत क्या लोगों ने पूछा राम जी ने थोड़ा तो पीठ पीछे क्यों रखा छत्र उठाने वाला तो पीछे ही रहेगा सबको आगे हो तो मैं पीछे भरत जी बोले मैं तो कुटिल हूं पापी हूं पर यह तो भगवान की कृपा है कि छिपा लिया और लेकिन अपने से दूर नहीं किया ताकि लोग देखे भी नहीं और मैं पास में बना रहा रहू लेकिन जब राम जी से पूछा गया कि आपने भरत जी को पीठ पीछे क्यों रखा राम जी बोले सीधी सी बात है जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है मैं तो भरत से हार गया हूं इसलिए पीठ दिखा दिया है। और जिनसे भगवान हार जाते हो उन्हीं के लिए तुलसीदास जी कहे थे राम प्रेम भूत जनम भरत को मुनिमन अगब को से हट अयोध्या में राम राज्य हुआ और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में भी राम राज्य हो राजा राम जान की रानी आनंद अवध अवध रजधानी हे प्रभु हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का हम सब अवध की हो प्रजा और राज्य हो रघुवीर का अपने मन में राम जी का राज्य हो मन में जब राम राज्य होगा तो पूरे देश में राम राज्य होगा और भगवान हमारा यह स्वप्न साकार करें यही प्रार्थना उनके श्री चरणों में करते हुए चर्चा को विराम अभी और भी कार्यक्रम शेष है और इसलिए अभी यहाँ विराम हो रहा है कथा का नाम संकीर्तन बाद में होगा क्योंकि बीच में कीर्तन है और आज उस कार्यक्रम का भी आप लोग आनंद लेकर जाएंगे हमारे श्री नट्टू भाई जी कुछ बोलना चाहते थे हाँ तो अभी फिर उसके बाद अभी की बड़ा अच्छा कार्यक्रम है आप लोगों ने सुना होगा हमारे परम स्नेही श्री गिरीश भाई जी आज कह रहे थे मिले सुर मेरा तुम्हारा की तरह जब संतों के स्वर मिले संत मिले तो सचमुच संत का स्वर जब मिलता है संतों के स्वर जब मिलते हैं तो वे स्वर ईश्वर तक पहुंचा देते हैं और इसलिए आज उसी स्वर का हम लोग आनंद लेंगे हमारे नट्टू भाई जी कुछ कह रहे हैं और यहाँ सभी लोग उपस्थित प्रेमपुरी आश्रम की सेवा में समर्पित हैं भगवान की कृपा है हमारे श्री डालमियां जी श्री मधुसूदन जी गिरीश भाई जी नट्टू भाई जी ऐसा उपस्थित हैं और उपस्थित होकर भगवान की कथा का आनंद लेते हैं इनके सहित आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जग पानी पूज्य श्री के चरणों में वंदन संतों के चरणों में प्रणाम ये अद्भुत कथा हम लोग सुन रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है लेकिन एक बात जरूर है कि स्वामी जी के श्वासों में भक्ति और संगीत भरा हुआ है हरेक श्वास में और भक्ति और संगीत दोनों का ऐसा मिलन है कि कथा जो हम लोग सुन रहे हैं वो इतनी अद्भुत है कि हमें ऐसा लगता है कि हमेशा ये चालू रहनी चाहिए और हर साल जितनी हो सके उतने ही लाभ ले हम बारासी से देखो एक बात मैं आपको बताऊं के स्वामी जी को बहुत सालों से हम लोग प्रेमपुरी में सुन रहे हैं मैंने जैसा बताया कि भक्ति संगीत और साहित्य ये तीनों का त्रिवेणी संगम पूज्य स्वामी जी में है उसी उसकी कथा इतनी प्रेरक रह और रोचक लगती है कि हमने तो बहुत रामायण की कथा अलग अलग संतों से सुनी हुई है लेकिन ये तीनों साथ में भक्ति संगीत और सत्संग ये तीनों साथ में पूज्य महाराज श्री के साथ है तो इसलिए हमको वो कथा बहुत अच्छी लगती है और दूसरी बात ये है कि ये मानस लिखा है तुलसीदास जी ने वो जो चौपाई है वो अलग अलग रात में तो सुनाता ही है लेकिन एक एक चौपाई और एक एक वाक्य और एक एक शब्द का इतना गहन अर्थ शायद तुलसीदास को भी पता नहीं होगा <laughs> कि इसका ये अर्थ हो सकता है तो वैसी सरस्वती की कृपा है स्वामी जी के ऊपर कि इतना गहन आ, वो जो बातें बताते हैं वो मैंने बताया ऐसा तुलसीदास जी को भी शायद पता नहीं होगा लेकिन ये जो कथा सात दिन आठ दिन होती है अगले साल भी होने वाली है गिरीश भाई अनाउंस करेंगे लेकिन ये बात हम लोग ध्यान में रखिए कि महाराज श्री का जो सत्संग हमें प्राप्त होता है ये हमारा परम सौभाग्य है प्रेमपुरी का कि ऐसे संधिया आते हैं और हमें ऐसी कथा सुनने का अवसर मिलता है वो चरण प्रणाम करता हूं और आगे की बात गिरीश भाई बताएंगे एक, एक बात कहना भूल गया महाराज संगीत के प्रेमी हो तो हम लोग सब जानते हैं संगीत का बहुत ज्ञान है वो भी पक्की बात है आज सुबह में एक संगीत कलाकार को स्वामी जी को सुनने की इच्छा थी इसलिए मैंने बुलाया उसको और थोड़ा संगीत हमने सुना फिर तो बाद में ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि स्वामी जी ने खुद राग मालकों में एक गजल गाई गजल मालकोष उसमें कभी गाई नहीं जाती है उसने यो ऐसी सुनाई गजल कि आप लोग को भी वो जचेगी वो सुगम संगीत है वो प्रेमपुरी में हम लोग गा सकते हैं तो मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर जो वो उचित समझे तो दो मिनट के लिए वो हमें सुना थे आज स्वतंत्र का स्वतंत्रता का दिवस है और ऐसे ही मन हुआ क्योंकि संतों के दर्शन में कई ऐसी अच्छी अनुभूति हो जाती है तो यह हुआ कि क्यों न हो मिले सुर मेरा तुम्हारा और सुर बने हमारा और यह तो प्रेमपुरी आश्रम है यहां पे मिले संत मेरे तुम्हारे और सत्संग बनेगा न्यारा मिले संग मेरा तुम्हारा और अभी प्रेमपुरी निर्वाण महोत्सव चल रहा है उसी के बीच में यह अच्छी बातें हमारे बीच में आ रही हैं तो मिले संग मेरा तुम्हारा तो स्वर्ण महोत्सव हो न्यारा तो यहां संतों का आनंद भी है स्वर्ण महोत्सव का भी आनंद हम पूरे साल लेने जा रहे हैं स्वर्ण महोत्सव में कई सुंदर कार्यक्रम प्रेमपुर प्रेमपुरुजी महाराज की स्वर्ण निर्वाण महोत्सव में आयोजित किए गए हैं जो दुनिया भर में लंडन अमेरिका में भी है, यहां हमारे नटूभाई जी, जी जो आए भावनगर राजकोट में भी आ, वो होने जा रहा है और आखिर में क्रॉस मैदान में 20 नवंबर से 8 दिसंबर पूज्य रमेश भाई जी ओझा की कथा से इसका समापन होगा तो इसमें आपको भी संबलित होना है तो उसकी सूची वगैरह भी आप कार्यालय से ले सकते हैं और एक प्रेमपुरी के सत्संग के नाते आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि प्रेमपुरी जो मैंने बोला उसी तरह मिले संग तुम्हारा हमारा तो यह स्वर्ण महोत्सव हो नारा आज आजादी का यह परम दिवस है एक बहुत ही अच्छा जो हमेशा राष्ट्रगीत की तरह गाया जाता है वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मा तुझे सलाम मा तुझे सलाम वे मातरम यहा प्रेमपुरी में हम है तो मा तुझे सलाम कुछ झ नहीं है सलाम इस तरह से होना चाहिए श्री राम तुझे प्रणाम श्री राम तुझे प्रणाम संत तुझे प्रणाम संत तुझे प्रणाम और भारत माँ है माँ तुझे प्रणाम माँ तुझे प्रणाम वंदे वंदे वंदेरम तो ऐसी आज पंद्रह अगस्त की बातें हमने महाराज जी से भी सुनी और भरत चरित्र जो भार, भारत के महान संत उनकी वाणी भी हमने सुनी तो जो अगले साल हम पूज्य महाराज जी की वाणी का गान वही समय छह से पंद्रह अगस्त करेंगे और यही अमृतवाणी फिर से हमें सुनने का हर साल इसी तरह पूज्य महाराज जी लाभ देते रहेंगे अभी जो कार्यक्रम दोनों संत को हम सुनेंगे मिले सुर मेरा तुम्हारा हरिओम अभी हम लोग हमारे परमात्मीय स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी महाराज से भजन सुनेंगे और हमारे नट्टू भाई जी ने जो कहा है उतने विस्तार से नहीं उनकी बात कह के कह देते हैं। है तो वह गजल पर उसके बड़े आध्यात्मिक अर्थ है हम सफर उर्दू का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जो यात्रा में हमारा साथ दे साथी कोई हम सफर नहीं है ये जीवन का सफर ही ऐसा कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में है कोई हम मगर हम सफर सफल हे पुण सफल हम सफर में है हम सफल नहीं है मगर हम सफल में है बतना है क्या ठिकाना अभी रहे गुजर में है बतना अभी रहे हैं गुजर है और हम लोग यहां बैठकर यही तो सुनते कि हमें अपना ज्ञान नहीं ऐसा नहीं कि लोग हमें जानते न हो ऐसा नहीं के लोग हमें ज्ञान थे नम अजन भी मगर अपनी नजर में है नबी अपनी नजर में है ना जे को तो आने लगी सदा रोका जो जनाजे को तो आने लगी हम सफर सफर में में कोई कोई सफल जीवन का यही सत्य है यहाँ आपके ठहरने का दिवाद दिवाद हो बाज़ हो आखिर तो अपना घर भी आखिर तो अपना घर ऐसे शहर मुसाफिर सुनते हैं ऐसा सुनते अगर हम सफल